सोचिए आप एक छोटी सी दुकान खोलते हैं मगर कस्टमर्स आते ही नहीं क्या गलती हो सकती है जोश कॉफमैन कहते हैं कि हर बिजनेस का दिल होता है वैल्यू क्रिएशन अगर आप कुछ ऐसा नहीं दे रहे जो लोगों के लिए मीनिंगफुल हो तो कोई भी आपकी तरफ नहीं देखेगा द पर्सनल एमबीए में कॉफमैन एक सिंपल लेकिन पावरफुल आईडिया देते हैं बिजनेस तभी कामयाब होता है जब वो कस्टमर्स के लिए रियल प्रॉब्लम्स सॉल्व करता है तो ये वैल्यू क्रिएशन होता क्या है यह वो प्रोसेस जिसमें आप देखते हैं कि लोग क्या चाहते हैं उनकी जिंदगी में क्या कमी है और फिर उन्हें वो चीज देते हैं जो उनकी प्रॉब्लम्स सॉल्व करे फॉर एग्जांपल सोचिए एप्पल के बारे में जब आईफोन लॉन्च हुआ उसने सिर्फ लोगों को एक फोन नहीं दिया उसने दिया एक सीमलेस एक्सपीरियंस जो फोन म्यूजिक प्लेयर और इंटरनेट को एक साथ जोड़ता था ये थी वैल्यू क्रिएशन एक ऐसी चीज जो लोगों के लिए जिंदगी आसान और बेहतर बनाए कॉफमैन कहते हैं कि वैल्यू क्रिएशन के लिए आपको तीन चीजों पर फोकस करना होता है पहला कस्टमर नीड्स आपको समझना होगा कि आपका टारगेट ऑडियंस क्या चाहता है पाकिस्तानी स्टार्टअप्स जैसे करीम ने यह काम शानदार तरीके से किया उन्होंने देखा कि लोगों को सेफ रिलायबल ट्रांसपोर्ट चाहिए और उन्होंने वो दिया दूसरा डिफरेंशिएशन आपका प्रोडक्ट या सर्विस बाकी सबसे अलग क्यों है तीसरा इटरेशन आपको अपने ऑफरिंग को कंटीन्यूअसली इंप्रूव करना होगा बेस्ड ऑन फीडबैक लेकिन यहां एक सवाल है क्या हर बिजनेस के लिए वैल्यू क्रिएशन इतना ही सिंपल होता है नहीं कॉफमैन बताते हैं कि यह एक ऑनगोइंग प्रोसेस है आपको मार्केट रिसर्च करनी होगी कस्टमर से बात करनी होगी और देखा होगा कि उनकी नीड्स टाइम के साथ कैसे चेंज होती हैं फॉर इंस्टेंस जब कोविड-19 ने दुनिया को हिट किया बहुत से बिजनेसेस ने पिवट किया रेस्टोरेंट्स ने डिलीवरी सर्विसेज शुरू किए और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स ने वर्चुअल इवेंट्स को प्रमोट किया ये सब वैल्यू क्रिएशन का हिस्सा था तो सोचिए अगर आप अपने बिजनेस या करियर में एक छोटी सी वैल्यू ऐड करना शुरू करें तो क्या हो सकता है ये सिर्फ शुरुआत है कॉफमैन कहते हैं कि वैल्यू क्रिएट करना तो बस पहला स्टेप है असली मैजिक तब होता है जब आप इस वैल्यू को दुनिया तक लेके जाते हैं और ये हमें ले जाता है अगले हिस्से में जहां हम बात करेंगे कि कैसे आप अपने आईडिया को मार्केट में शाइन करा सकते हैं